आत्मा मान करके और वहां कर्म उपासना छोड़ दिया कैसा आत्मा को न मान करके तो इसके लिए करते हैं अंधम तम प्रविषण तो शरीर आत्मवादी है शरीर के बिना आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वो तो अंधकार में जा ही रहे हैं और उससे भी अंधकार में वो जा रहे हैं जो आत्मा को मान करके भी संसाधन छोड़ दिया उन्होंने ज्ञान के साधन में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं उपासना कर्म के साधन में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं तो खाली जो है ऐसा मान करके ऐसा सुन करके उन्होंने सब साधन छोड़ दिया वैदिक साधन छोड़ दिया तो वो इनका तो कल्याण हो भी सकता है कभी इनके बदले और उनको तो ऐसा अभिमान है कि वह जो है कोई सत्संग भी नहीं करेंगे कभी जो है उनका कल्याण संभव उत्तम है तो इस प्रकार का अर्थ लेते हैं ऐसी संगति घटा थे इसकी अब लगाई अंधम तमह प्रविशंति है और ये असंभूति असंभव की उपासना करते, करते हैं मैंने कोई आत्मा का संभव हो ही नहीं सकता और तत् भूज ही वो तमो जो जो संभूति में संभूति मानी संभव आत्मा के अस्तित्व को तो मान लिया और बाकी सब कर्म ही इत्यादि उसके कारण सोचिए तो उसे भी अंधकार में जाते हैं ये हो गया। आप कहते हैं कि अन्य देव संभवत अन्य राहु असंभवत, है यहाँ पर संभव का जो जो मानते हैं उनका अन्य फल है आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं उसका फल दूसरा आस्तिक के लिए दूसरा फल है और नास्तिक के लिए शास्त्र में दूसरा फल है नास्तिक नरक इत्यादि में जाता उसके लिए दूसरा फल कहा गया है आत्मा वाले के लिए आत्मास्तित्व को मानता है उसका दूसरा फल फल कहा गया है तो दोनों का फल शास्त्र में कहा गया है इसलिए अब दोनों का देखिये समुच्चे करते हैं कैसे समुच्चय करते हैं तो समुच्चे में वो लोग मानते हैं कि सम्भूतिम च विनाशम च यदेद उभय गुम सम्भूति को भी मानते हैं और विनाश को भी मानते हैं कैसे संभूति को मानते हैं कि सम्भूति मेरे परमात्मा है, है? और नाश धर्म वाला ये शरीर भी है इस शरीर के आधार पर जो है हम कर्म उपासना करेंगे इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं करती क्योंकि साधक दोनों को मानता है ना इसलिए कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए क्यों स्वस्थ रखना चाहिए कि यह स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप साधना कैसे करोगे इसलिए संभूति को भी और जो है वह विनाश को विनाश हो गया शरीर और संभूति हो गया परमात्मा ये दोनों को लेकर के मतलब वो साधन नहीं छोड़ते साधन नहीं छोड़ते उपेक्षा नहीं करते इसकी इसलिए साधन नहीं छोड़ते हैं साधन परमात्मा को मान करके परमात्म प्राप्ति के साधन में जो लगे रहते हैं वो विनाशे विनाशी ने मृत्यु के द्वारा निष्पन्न जो शास्त्रीय साधन उसके द्वारा पशुकर्म को पशुकर्म रूप जो मृत्यु है उस मृत्यु से कर जाते हैं और तम भूतिया अमृत और उस परमात्मा को जो है वह प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं इसके द्वारा जो है इस मृत्यु को तर जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करके मुख्य मुख्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं उनका अर्थ ऐसा है माध्यनी शाखा की में ऐसा अर्थ की संगति बन भी सकती है कारण शाखा में किसी भी प्रकार इस प्रकार के अर्थ की संगति नहीं बन सकती है इसीलिए भाष्यकार कर दिया तो कौन ऐसा अर्थ करेंगे जो एक प्रकरण माने एक प्रकरण मान करके जो अर्थ करने वाले हैं वो तो इस प्रकार का अर्थ लगाते हैं और यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने कहा कि शुरू में ही दो प्रकरण है एक जो है वह ज्ञान का प्रकरण है और एक कर्म का प्रकरण है और कर्म के प्रकरण में ये बात कही जा रही है कि कर्म उपासना साथ साथ करनी चाहिए और उपासना के प्रकरण में ही ये बात कभी गई कि संभूति उपासना और असंभूति उपासना एक साथ की जा सकती है इसलिए कानूशाखा के अनुसार जो है यही अर्थ जो है वह उत्कृष्ट अर्थ है इसमें दूसरे किसी प्रकार का अर्थ नहीं बन सकता है इसलिए भाष्यकार भगवान ने वही अर्थ लिया तो ऐसा वो लोग अर्थ मान लेते हम तक कण की शुद्धि कर लिया यही मृत्यु से अशुद्ध कर्मो से बच गया ये मृत्यु को करना है और आत्मज्ञान के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति वो लोग के भा और पूर्व पक्ष में वही जो है वह एक लोकाय शरीर को ही मान लिया खाली दूसरे ने आत्मा को ही मान लिया शरीर की उपेक्षा कर दिया कर्म की उपेक्षा कर दिया सब की उपेक्षा कर दिया आत्मा को ही मान लिया तो दोनों के समझते के लिए इस प्रकार कहा कि शरीर को साधन के लिए शरीर की अपेक्षा है इसलिए साधन दृष्टि से शरीर को मान लिया इसको मान करके जो है शास्त्रानुसार साधन उसने किया और आत्मज्ञान के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर दिया तो भाई तो नहीं ने, वो तो पक्ष खत्म हो गया ना वो तो दोनों की निंदा कर दिया वो दोनों पक्षों की निंदा कर दिया हैं? अब समुचे पक्ष ले लिया क्या समुचे पक्ष ले लिया तो समुचे पक्ष, तो पक्ष में ले लिया की ये शरीर को कर्म के लिए शरीर को मानते हैं यानी इसी का संकल्प क्या करेगा कर्म हम अमुक गोत्र उत्पन्न हम अमुक अमुक शर्मा हम अमुक कर्म हम कर उपासना में कर्म में यही तो संकल्प करेगा तो शरीर को आधार बना करके संकल्प करता है वो पर शरीर से भिन्न आत्मा को जानता है शरीर से भिन्न आत्मा को मानता है वो पर कर्म जो करेगा वो कैसे करेगा इस शरीर के साथ जो है इसी को लेकर के संकल्प करेगा इसलिए इसको मानता है इसको मानने से क्या होगा कि वह कर्म के द्वारा अपने अंत को शुद्ध कर लेगा शास्त्रीय कर्म के द्वारा नित्य कर्म के द्वारा अंत को शुद्ध कर लेगा कर्म उपासना के द्वारा अंत को शुद्ध कर लेगा और जब शरीर से भिन्न आत्मा को जानता अं मानता है तब उस आत्मा के का ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध अंत में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके और अमृतत्व से मोक्ष अमृतत्व को मोक्ष रूपी अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं अर्थ जो है उस पक्ष का है पर ये अर्थ जो है इसका ध्यान रखेगा ये अर्थ माध्यंग शाखा में ही जाएगा माध्यंग शाखा से ही बन सकता है क्योंकि एक जो है वहां पर क्रम समुच के शाखा में भी क्रम समुच जो है लेंगे पर वो माध्यं शाखा से ही बन सकता है क्योंकि वहां पर पाठ ऐसा नहीं है वहाँ पर ये ये मंत्र पहले है वो विज्ञान चाहे पहले पाठ नहीं है उसमें तो वाला पाठ जो है वह पूर्व में है और जो है वह ये पाठ बाद में है, तो संभूति वाला जो पाठ पहले है इसलिए पाठ की उस प्रकार की संगति और कम करके उसका समापन है इसलिए एक ब्रह्म में पूरे प्रकरण का जो है वह तात्पर्य निकल सकता है इसलिए माध्यं शासक के अनुसार उस प्रकार का अर्थ बढ़ सकता है कारण शाखा पर यह भाष्य इसलिए भाष्यकार भगवान ने वो अर्थ नहीं लिया क्योंकि तो इसमें दो प्रकरण माने बिना संगति बन नहीं सकती किसी प्रकार तो फिर ये प्रसंग में ये बात कर दी में लय होना भी अमृतत्व पौराणिक भाषा में माना गया है जैसे सुसुक्ति में भी आप सुखानुभूति मानते हैं कि नहीं मान तो वह सुख अमृत अम्रित है अमृतत्व तो तीनों को माना है रणगर प्राप्ति को भी अमृतत्व तो माना है क्यों तो माना है अमृतत्व तो वहां पर ऐश्वर्य इसलिए अमृतत्व तो माना है वो लिखाया था श्लोक ने वो आ अमृतत्व ही भाष्य थे असंप्लवात हाँ वो जो ऐसे स्थान है की जो जिनका जो है नाश जो है वह अप्रलय पर्यत नहीं होता उसकी प्राप्ति अमृतत्व मानी गई तो हेर नगर प्राप्ति भी अमृतत्व मानते है मुख्य अमृतत्व नहीं मानते ऐसे प्रकृतल को भी अमृतत्व मानते है मुख्य अमृतत्व नहीं है मुख्य अमृतत्व मोक्ष है पर अमृतत्व तो प्रयोग उसके लिए हो जाता है जैसे आत्म शब्द का प्रयोग जो है कही शरीर के लिए हो जाता है अभी देखो उपनिषद में आया कि नहीं आत्मा आत्मा का अर्थ क्या कर गया शरीर कही आत्मा का मन हो जाएगा कही आत्मा का जीवात्मा हो जाएगा कहीं आत्मा का परमात्मा शुद्धात्मा तो इस प्रकार जैसा प्रसंग है उसी के अनुसार उसका अर्थ होता है तो यहाँ उपासना कांड में अमृतत्व तो जो है वह प्राप्ति ये भी अमृतत्व तो है प्रकृति लय ये भी अमृतत्व तो है संभूति का दो प्रकार का अर्थ हो गया संभूति का अर्थ दो हो गया ना पहले में तो क्या संभूति का अर्थ हो गया है। इस दूसरे पक्ष में क्या है संभूति का अर्थ संभूति का अर्थ जो है वह असंभवन आत्मा है शरीर आदि से भिन्न आत्मा है ये पक्ष हो गया संभूति पक्ष और जो है वह वह असंभूति क्या हो गया है नहीं आत्मा है ही नहीं अब जो असंभूति वहां कहा था उसी का अर्थ यहां पर क्या ले लिया विनाश इस अर्थ में क्या होगा कि विनाश हो गया किसका असंभूति का जो असंभूति पक्ष था उसका अर्थ विनाश तो विनाशी ने मृत्यु तीर्थ है ना है। मैंने आत्मा शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है ये तो असंभूति पक्ष है शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है यह असंभूति पक्ष है और शरीर से भिन्न आत्मा है ये संभूति पक्ष है दोनों की निंदा क्यों किया कि जो शरीर से भिन्न आत्मा जो है वह शरीर से भिन्न आत्मा नहीं मानते ऐसे चार इत्यादि तो अंधकार में जाते ही है पर जो शरीर से भिन्न आत्मा को मान करके शरीर संबंधी साधनों की उपेक्षा कर देते हैं वो भी अंधकार में जाते हैं क्योंकि फल की प्राप्ति उनको नहीं होती ये दृष्टि से निंदा कर दिया और समुचय क्या किया समुचय ये किया कि शरीर को साधन रूप से शरीर को मान तो विनाशे मृत्यु तीरता विनाश माने शरीर मैंने शरीर साथ जो कर्म और उपासना उसके द्वारा जो है वो वह की अशुद्धि मृत्यु की रूपी को तो जाते हैं और जो है वह उसके द्वारा किसके द्वारा सम्भूतिया संभू, संभू, सम्भूतिया माने वह आत्मा संभूति है आत्मा तो आत्मज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके की फल प्राप्त कर फल पर अर्थ जो मैंने प्रसंग से भले ही बताया अर्थ जो है शाखा के पाठ के अनुसार कभी हो नहीं सकता है माध्यंग शाखा में ये अर्थ हो सकता है इसका स्मरण हम जो है वह कारिका में भाष्यकार भगवान भाष्यकार भगवान जब माध्यम दिल शाखा के अनुसार दो प्रकरण दो प्रकरण होने के कारण इसमें जो है मुख्य अमृतत्व की बात आ नहीं सकती है एक कर्म उपासना में मुख्य अमृतत्व की बात नहीं आ सकती है इसलिए प्रकृति लय ही यहाँ पर अमृतत्व है अथवा जो है उसमें जो है हिरणगर प्राप्ति अमृत तो है यही अर्थ संभव है दूसरा अर्थ संभव नहीं ओम तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि पहले तो प्रथम मंत्र में कहा गया जो ज्ञान का प्रकरण उसको लेकर के उपसंहार कर दिया फल का फिर कर्म प्रकरण को उठाए उसको लेकर के यहाँ पर कर्म और उपासना का समुच्चय और उपासना में भी कार्य ब्रह्मोपासना और कारण ब्रह्मोपासना का समुचय ये बता दिया अब इसी का भाष्यकार भगवान संक्षेप में इसका थोड़ा विचार करते इसी को आनंद लिखते हैं विस्तरेणोक्तम अर्थ जातम संक्षिप्त उपसंहर यहीं से चलेगा ना विस्तार से जो है कहा गया जो अर्थ है उसको संक्षेप में उपसंहार करते है मानुष दैव वित्त फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयातम कहा था ना वित्तम में क्या कर्म पूर्वी तो वित्त दो प्रकार का होता है एक मानुष वित्त होता है एक दैव वित्त होता है गौ हिरण इत्यादि ये जो है मानुष वित्त ये क्या है मानुष वित्त और देवता विषय जो ज्ञान है उपासनाथ ये है दैव वित्त क्योंकि उसी के आधार पर उपासना होती है तो मानुष्य वित्त और दैव वित्त के द्वारा साध फल क्या है मानुष वित्त से कर्म करेगा और कर्म करेगा तो उसका फल स्वर्ग प्राप्त होगा और दैव वित्त से उपासना करेगा उसका फल जो है वह देवलोक इत्यादि की, की प्राप्ति होगी ये कहाँ तक उत्कृष्ट फल है प्रकृति लया त कारण में लय हो जाना यह सबसे उत्कृष्ट फल हो गया ऐश्वर्य की दृष्टि तो से तो सबसे उत्कृष्ट फल है ने? पर तत्व की दृष्टि से जो है वह कारण जो है वह उत्कृष्ट है तो इसी को कहा कि शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयान फलम अब ये शास्त्र के द्वारा ये दृष्टि तो नहीं है ना शास्त्र के द्वारा जो है वह कहा गया जो फल कौन है प्रकृति लय अंतर का मतलब कल भी हमने बताया था इसलिए बहुत बहुत साधारण रूप में बता दिया था कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति एक जो है विषयजन्य भोग का विलासी रहता है ऐश्वर्य का विलासी है और इसके साथ साथ सुसुप्ति का भी सुसुप्त सुख का भी अभिलाषी है ये देखा जाए क्योंकि तो सोने का जो उसका सुख है वो अल, वह अलग प्रकार का ही है और उसकी पूर्ति जो है वह बाहर से नहीं हो सकती इससे एक अनुमान होता है समस्ती में बाह्य जो विषय भोग हैं इसकी उत्कृष्टता कहां तक है ब्रह्मलोक तक इससे उत्कृष्ट तो है नहीं कोई वो ये स्वर्गों पर ही है त्रिलोक स्वर्ग है तो ये जो है ब्रह्मलोक पर्यंत जो है वह उसकी उत्कृष्टता है लेकिन इसके आगे एक प्रकृति लय उपासना भी जो है उपासक जो है ब्रह्मलोक जाएगा प्रकृति लय के लिए भी जो है उपासना साधन पुराणों में जो है शास्त्रों में देखे जाते हैं कि प्रकृति लय प्राप्ति की अभिलाषा हो उसमें कि भाई ऐश्वर्य हम नहीं चाहते पर प्रकृति लय जो है वह कारण भाव को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी जो उपासना है उसका फल क्या होगा कि ईश्वर भाव प्राप्ति सीधे है ईश्वर भाव प्राप्ति पर यह पूर्ण मोक्ष इसलिए नहीं माना जाता है कि यह यह सविशेष की प्राप्ति क्या है सविशेष की प्राप्ति है निर्विशेष की प्राप्ति नहीं विशेष तो जब निकल जाएगा आज जब जो है विशेष कब निकलेगा कि जब विशेष निर्विशेष का ज्ञान होगा तब विशेष निकलेगा और निर्विशेष के ज्ञान बिना तो नहीं निकलेगा तो वहां की स्थिति आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप यहां पर एक अनुभव करिए कि एक योगी जो है जो ज्ञानी नहीं है अंतकरण के वृत्ति को लय ले कर लेता है तो लय अवस्था में एक प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है आनंद रानुभूति होती, होती है। और वो है वो क्या है लयाभ्या है और लय का जो आनंद है वो माहूली आनंद नहीं है वो बाहर का सारी चीजें उसके सामने फीकी हो जाए तो वो जो है मान लीजिए की उस भूमिका में रहते रहते रहते रहते अब उसी आनंद की चिंतन में अभि, अभिलाषा में वो, वो, वो उसका जीवन चल रहा है साधना चल रही है तो उसका शरीर छूटेगा तो क्या प्राप्त हाँ प्रकृति लय कोई बात हाँ उ, उ, उ, उ, उ, उ, उ, उ, उसमें योगदर्शन निरोध में भी क्या है कि कई स्थितियाँ चित्तवृत्ति निरोध में जहाँ पर जो है वह पुरुष तत्व रूप जो है वह प्राकृत्य जो है वहाँ पर दूसरी है और जहाँ पर जो है वह क्योंकि वो, वो जब आप योग दर्शन में देखेंगे ना तो वो जो समाधि में जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों में प्रकृत लय तो प्रकृति लय भाव में उसका शरीर यदि छूट जाएगा यहीं पर तो प्रकृति लय को तो उसको प्राप्त करना है और उसको प्रकृति लय भाव जो है वह इसी प्रकार का भाव है की जैसे ईश्वर तत्व तो अव्यकृतात्मा है ना ईश्वर तत्व तो क्या है अभ्यकृतात्माण गर्भ तत्व तो समि जो है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ये है और ईश्वर तत्व जो है वह अव्यकृतात्मा है तो अभ्यकृतात्मा है तो अव्यकृत दशा में सारी के सारे जो है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति पर वो अभिव्यक्त नहीं है तो इस ईश्वर इस दशा का जो सुख है वह सुख उसको तो प्राप्त होगा इसी स्थिति में रहेगा रस तो हाई तो तो तो है जैसे सुशक्ति में रस है और, और अनभिव्यक्त है उस दशा में अनभिव्यक्त है और एक तो बाद में एक तो तो उसके बाद में रस निकल जाएगा इसका विचार नहीं है इसमें दो प्रकार की स्थितियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रयास तो बन नहीं सकता है प्रयास तो बन नहीं सकता और स्वाभाविक ईश्वर भाव में जाकर के और वहां जैसे हिरण्य गर्भ पद को प्राप्त करके वहां ज्ञान हो करके मुक्त हो जाता है व्यक्ति तो वहां पर फिर विदे मुक्त हो गया वो इसी प्रकार जो है प्रकृति लय वाला मुक्त होता है निर्विशेष भाव को प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है तो निर्विशेष भाव के प्राप्त होने के लिए बाहर से तो कोई निमित्त दिख नहीं रहा उसको पर कोई चीज इस प्रकार की होती है कि जिसको थोड़ा समझ के रखना चाहिए योग दर्शन में भी इस बात पर विचार किया कि इतने कोटि तक की तो की भावना जो है वह प्रयत्न साथी है और उसके बाद प्रयत्न साध्य नहीं होता समझे ना वो वेग ही चलता है जो वेग रहता है वो वेग ही उसको ले जाता है तो इस प्रकार की यदि कोई स्थिति है और उसको इस प्रकार का जो है परोक्ष ज्ञान है तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृत लय में भी वो मुक्त हो सकता क्योंकि वहां स्व प्रयत्न अपेक्षित नहीं है स्व प्रयत्न अपेक्षित नहीं है इसलिए ऐसा भी अनुमान हो सकता है पूरी प्रक्रिया विचार करने पर ऐसा लगता है हाँ, इधर परोक्ष ज्ञान बहुत जरूरी है इधर परोक्ष ज्ञान नहीं है तो वो, वो यह, यहां भी ब्रह्मलोक जा करके भी नहीं मुक्त हो सकता है परोक्ष ज्ञान तो यहां होना चाहिए ना बहुत जरूरी तो ये कहते हैं कि प्रकृत ले, जो है फल हुआ शास्त्र लक्षण फल प्रकृत हुआ ये अवती संसार गति बस यहां तक संसार गति है प्रकृति लयांत संसार गति है क्योंकि तो जागृत स्वप्न रूप जो है आपका यह लोक और जितने लोक हैं सब हैं है? और सुसुक्ति ये प्रतीकलय में है इसलिए ये संसार गति ही है अतः पूर्वर पूर्वोक्तम आत्म भूत विजानत सर्वात्म भाव सर्वेषणा संक ज्ञान निष्ठा अब इसके बाद जो है वह जो पहले का आत्मज्ञान बताया आत्मय वह आभूत इसमें तो सर्वात्म भाव हो गया इसमें हो गया सर्वात्म भाव अब सर्वात्म भावात्मक ये ज्ञान हुआ ये प्रकृति लय नहीं हुआ यज्ञ बेष्टि का भान प्रकृति लय में भी नहीं है बृष्टि अंततः तो प्रकृति लय में आवृत इसलिए बेस्टि का भान तो नहीं है सर्वात्म भाव भी नहीं है हाँ ये दोनों चीज इसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोनों में बहुत बड़ा जो है अंतर है जैसे दो स्थिति जैसे मान लीजिए कि आप पर्दा है उस पर पूर्ण अंधकार कर दी, तो भी पर्दा है पर्दे है दूसरी चीज नहीं है वहां पर चित्र तो नहीं है न पर्दा ही पर्दा प्रकाशित नहीं है स्थिति हो गई ना और आप प्रकाश जला दीजिए तो पर्दा प्रकाशित हो गया अब वो प्रकाशित पर्दा है अभिव्यक्त पर्दा है वो अनभिव्यक्त पर्दा है और चित्र की दशा क्या होती है चित्र की दशा तो ये होती है पहले वो अप्रकाश आएगा यानी पहले अंधकार करेंगे आप फिर जो है वह फिल्म के माध्यम से सीमित प्रकाश फेंकेंगे एक माध्यम से सीमित प्रकाश फेंकेंगे तो वह सीमित प्रकाश चित्र के रूप में उस पर अभिव्यक्त होगा तो एक चित्र दशा एक हो गई आदृत तो दशा एक हो गई पर्दे की और अनावृत दशा एक ऐसे यहाँ भी है चित्र दशा क्या है चित्र दशा यही है जागरूक स्वप्न जिसको हम देख रहे हैं इस लोक से लेकर के जो है हृदय लोक पर्यंत जो भान है ये चित्र दशा का है एक से एक उत्कृष्ट है एक से एक उत्कृष्ट है और आवृत दशा क्या है यही प्रकृति लय यहाँ पर वृष्टि में सुसुप्ति और वहां प्रचित दशा है यहां पर चित्र नहीं और परदा का भी बोध नहीं मुख्य चीज ये पारदा भी प्रकाशित नहीं है जगत प्रकाशित ने जगत तो जगत नहीं है जगत का भान नहीं है तो स्वरूप का भी भान नहीं है स्वरूप है स्वरूप तो है ही दोनों दशा में स्वरूप है और इस दशा में जो है ये दशा में भी स्वरूप है और सुषुप्ति दशा में भी स्वरूप है क्योंकि स्वरूप का तो नहीं हो सकता इसलिए तूर्य का जहाँ आयान मानदुग में दो कहा ना पद्यति अने पात और पद्धत इतिपात तो में ही निर्धारित किया कि तूर्य पर ही ये जागरूक स्वप्न जो है न कल्पित है जागृत स्वप्न तूर्य पर ही कल्पित है जागृत स्वप्न भी कल्पित है सुसुप्ति भी कल्पित है तो सुसुप्ति में केवल आवरण वृत्ति है और जागृत स्वप्न में आवरण विक्षेप दोनों वृत्ति है तो प्रकृत में इतने है कि लय में प्रकाशित तो नहीं है, विक्षेप भी नहीं है तो अपी वीजानता यहाँ पर देखिये प्रकाश है सर्वात्म भाव की प्राप्ति हुई सर्वात्म भाव ही व सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम एक इसका फल है ये कर्म उपासना का, का फल नहीं है ये कर्म उपासना का फल नहीं है यह सर्वेशना परित्याग पूर्वक जो संन्यास ज्ञान निष्ठा सर्वेषणा संन्यास पुत्रषण या वित्तीषणा या, या जगत के संपूर्ण ये शनाओं का परित्याग यही हो गया पूर्वक ज्ञान भास्कर भगवान यहाँ पर बहुत बार जोड़ देते हैं संयास पूर्व का ज्ञान है देव मुक्ति जब तक आपका ज्ञान जो है वह तरह परित्याग पूर्वक नहीं होगा तब तक वह बुद्धि में आने पर भी अनुभव में नहीं आ सकता तो तो ईषणा परित्याग पूर्वक जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक वह परोक्ष अपरोक्ष में परिणत नहीं होगा इसलिए भाष्यकार भगवान जहाँ भी जो है ऐसा नहीं लिखते ज्ञान से मुक्ति जहाँ भी ये विशेषण लगाते हैं कि सन्यास पूर्वक का ज्ञान आदेव मुक्ति यानी ईषणा त्रय परिचय पूर्वक जो ज्ञान है वही मुक्ति का हेतु बनता है क्योंकि अपरोक्षता उसमें हो जाती है और इसमें अपरोक्षता नहीं हो पाती है ई जो है वह आज ध्यान दें बहुत लोगों को ये भ्रम होता है और बहुत लोग ये पक्षपात मानते हैं भाष्यकार भगवान का, का कि को वो कहते संन्यास पूर्व जो है ज्ञाना देव मुक्ति इन्हें बिना संन्यास के ज्ञान नहीं हो सकता है।, है ये पक्षपात है क्योंकि जनता दि को भी ज्ञान होता है पर जो है वो संन्यास का अर्थ जगह जगह क्या लिखते हो ईष्ट है वो? पर इत्या और ये परित्याग जो है ये बिना जनक को भी अजम नहीं हो सकता है किसी को भी नहीं हो सकता इसलिए इस पर विशेष जो है जोड़ इसलिए देते हैं कि परोक्ष ज्ञान रूपी बुद्धिभ्रम आपको हो सकता है पर अपरोक्ष के लिए परित्याग आवश्यक है त्याग का मतलब क्या होता है ग्रहण होता है मन में और त्याग होता है मन में समझे ना मनुष्य मन में त्याग होगा त्याग तो मन में हो बाहर का जो त्याग किया जाता है वो मन के त्याग के लिए किया जाता है और बाहर का त्याग यदि मन के त्याग में सहयोगी नहीं बना है? तो बाहर के त्याग का क्या फल होगा बाहर के त्याग में एक तपस्या बनेगी उस तपस्या का फल हो तपस्या बनती है तो तपस्या का फल हो बाहर का त्याग हम क्यों करते हैं अरे भाई घर छोड़कर करके आए क्यों आए घर मन से निकल जाए है? और मन में जो है जगत की कोई भी घर जो है वह मन में अपने न बैठ जाए मोहम्मत तो करते इसीलिए तो घर त्याग किया गया ग क्यों किया जाता था त्याग लिए के पूर्व मोहम्मत तो क्यों त्यागा आपकी इसलिए त्याग किए की पूर्व कि मोहम्मत तो का त्याग हो गया है? वो मन में न रह जाए ऐसा नहीं कि सन्यासी बनने पर भी मन में रह जाए कि हमारा भाई मर गया तो दुख होने लगा आप जो है वो पूर्व संबंध मन से यदि नहीं त्याग हुआ तो त्याग कहा हुआ फिर फिर तो उसको अवसर आने पर वहाँ जाके मुकदमा लड़के अपनी खेती भी अलग करा सकता है हाँ। तो संबंध मन का बना हुआ है तो मन का परिवार से पर संबंध बना है तो संपत्ति से भी संबंध बन सकता है ऐसा तो कर सकता है इसको समझिए पहले पहले चीज हो गई तो बाह्य त्याग किस लिए है मन त्याग ये मन त्याग के लिए है कभी अच्छा फिर उसके बाद देखिए कि जब मन से त्याग त्याग होगा ना तो दो प्रकार की सावधानी इसमें अपेक्षित होती है एक तो वह मन से संबंध न बना रहे उसी प्रकार का एक हो गया दूसरे नया घर कोई मन में न जगह कर घर कर ले मन में फिर तो जो है वह वो घर कर लिया तो फिर मोहम्मद ममत तो फिर बेष्टि से जाता है तो इसलिए सावधानी इधर नए संबंध के विषय में सावधानी और पुराना संबंध मन से सर्वथा निकल जाए ये दो चीज हो गई ना अब इसके बाद एक चीज होता है जिसको ऐसा मानते हैं अभिनवी सात्वक मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डब्बी है और उस डब्बी में आपने हींग रख दिया हींग रखने के बाद आपने हींग फेंक दिया डब्बी से डब्बी से फेंक दिया तो हींग डब्बी से फेंक दिया तो फेंकने के बाद भी क्या है कि उसकी गंध वो तो धोने पर भी जल्दी नहीं जाती अभिनिविष्टता रहती एक प्रकार का रस है एक प्रकार का रस है तो ये जो है वहां पर ये ये जो है वह इतना तगड़ा नहीं है ये तगड़ा नहीं है पर जड़ है इतनी इसीलिए कहा विषया भी निवर्तन थे निराहार से देना रसवर्ग रसोग से परम दृष्टा अब उसको क्या कहेगा कि ऐसी स्थिति में उसको निरंतर तत्वबोध के लिए प्रयास करना चाहिए नहीं तो जड़ रहने से फिर जो है उसमें कंचा टूट सकता है तो निरंतर ये जो तत्व बोध के लिए लगा रहेगा तो निश्चित जो है वह तत्व साक्षात्कार कर लेगा और तत्व साक्षात्कार से रस की विवृष्टि हो जाएगी ये शास्त्री जो है प्रक्रिया है तो साधक को इस विषय में सावधान रहना अपेक्षित होता है शास्त्र तो बिल्कुल इतना स्पष्ट है और कहीं पक्षपात का तो मने शास्त्र में पक्षपात की दृष्टि से तो कोई चीज हो नहीं सकती में भी नहीं सोचा जा सकता की शास्त्र भी पक्षपात करता है पर जीव अल्पज्ञ होता है इसको तो जो है माता पिता गुरु सभी में पक्षपात दिखने लगता है अपने मन का न हो तो पक्षपात हो गया अपने मन का न हो तो पक्षपात हो गया और ऐसा नहीं होता है। जो महान होते हैं उनकी जो है उनकी भाव को हम लोग समझ नहीं पाते हमने जीवन में बहुत बार अनुभव किया बहुत बार अनुभव किया कि महापुरुषों की कोई बात जो है एक समय में अनुचित मालूम होती है पर जब जो है आगे चल के पता लगता है की वस्तुतः जो है वो बात उनकी महानता के कारण और हमारे संकोच के कारण उसमें अनुचित अनुचित मालूम हुआ और उसकी महानता के कारण वह बात वैसी थी इसलिए इसमें जटिलता होती है इसलिए साधक को अपने मन को हमेशा जो है टोल चढ़ाना चाहिए और उसका उपाय करते रहना चाहिए परम पूर्व आत्म जो है आत्म अभूत विजानत सर्वात्म भाव सर्वेषण सन्यास ज्ञान निष्ठा फलम एवं द्विप्रकार इसलिए वेदार्थ दो तो प्रकार का हो गया ना दो अधिकारी हो गए दो अधिकारी हो गए एक तो ये अधिकारी हो गए जिसका वर्ण अभी समाप्त हुआ है कल के प्रकरण में एक पहला जो कहा गया था ये परित्याग वाला तो इसको कहा प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो प्रकाशिता प्रवृत्ति लक्षणे वेदार्थ निवृत्ति लक्षणे वेदार्थ एक का प्रवृत्ति धर्म वाला जो है वह अधिकारी है और एक को निवृत्ति धर्म वाला अधिकारी है एक जो है संसार को अभी चाहता है, है? उसके लिए कर्म उपासना का विधान है और एक जो है केवल मोक्ष चाहता है वो तो निवृत्ति अधिकारी है ऐसे दो प्रकार का वेदार्थ इसीलिए है अधिकारी ये प्रकार प्रकाशित है गीता में भी ये दो विभाग किया गीता में भी दो विभाग किया तत्र प्रवृत्ति से वेदार्थ से विधि प्रतिषेध लक्षण से कृष्ण से ब्राह्मणम् प्रवर्दात ब्राह्मण प्रवृत्ति लक्षण जो वेदार्थ है वो विधि प्रतिषेध लक्षण है न कर्म में भी विधि है उपासना में भी विधि है और नियम का प्रतिषेध है ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो प्रतिषेध शास्त्र है संपूर्ण का प्रकाशन जो है वह कहाँ तक है प्रवर प्रवर्गातम ब्राह्मणम उपयुक्तम जो वृहदारण्य है इसका जो दो अध्याय पहले का है अध्याय का जो दो अध्याय है वह प्रवर वह प्रवर वह प्रवर्गान्त जो है वह दूसरा है। वहाँ तक का जो ब्राह्मण है वो उसके लिए उपयुक्त है उसमें कर्म और उपासना परम कुछ है और उपासना इसकी बात कही गई है ऐसा है कि वह प्रवर्ग एक प्रकरण है उसमें वृद्धारण्य आठ अध्याय का है आठ अध्याय में दो अध्याय जो दूसरा अध्याय है जिसमें प्रवर्ग प्रकरण अंतिम है तो वहाँ तक जो है वहाँ पर वहाँ तक जो है वह भाष्य नहीं है तीसरे अध्याय से उपनिषद माना जाता है तो दूर अध्याय को भाष्य क्यों नहीं किया भाष्यकार भगवान ने कि वहाँ तक का जो प्रकरण है वो कर्म उपासना परक प्रकरण है जिसका फल क्या है प्रकृति फल है उसका अधिकारी कौन है उसका अधिकारी उस प्रकार की इच्छा रखने वाला है तो प्रवर प्रवर्गत जो ब्राह्मण है ये ब्राह्मण जो है उसके विधि प्रतिषेध लक्षण कृष्ण से प्रकाश में उपयुक्तम वो तो प्रवर्ग तो एक उसका, उस, कर्म विशेष है और उस उस कर्म विशेष की संज्ञा है प्रवर है वो तो मंत्र आप चाहेंगे तो हम लिखा देंगे निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशने अतउारण्यकम उपयुक्त और निवृत्ति लक्षण जो वेदार्थ है उसके प्रकाशन में परवर्ग प्रकरण के बाद का जो छ अध्याय तृतीय अध्याय से अष्टम अध्याय से ये जो छ अध्याय है जो है वह वह निवृत्त लक्षण वेदार्थ के प्रकाशन में उससे उसके बाद का मान तीसरे अध्याय से अष्टम अध्याय पर्यंत यह वृद्धारण्य उपयुक्त है अब थोड़ी सी आनंद गिरी देख ले शरीर देखिए मानस वित्त आया था एक दैव वृत्त आया था मानुष वित्त और दैव वित्त वित्त क्या है और दैव वित्त तो क्या है इसको आनंदगी लिखते हैं देखो शरीर पाठवम कर्म के लिए देखिए शरीर में भी पटता होनी चाहिए नहीं हाथे न उठे तो कैसे संकल्प करेगा हो नहीं पिछलंग के लिए नहीं बनेगा ना अरे हम कहते हैं ऐसे हाथ ऐसा कमजोर हो किसी का हो उसे नहीं चलता तो इसलिए शरीर में पटता होनी चाहिए यदि पटता नहीं रही तो कर्म नहीं कर सकता कर्म का अधिकारी भी नहीं बनेगा हाथ लूला रहे तो कर्म का अधिकारी नहीं बन सकता तो कर्मा अधिकारी नहीं रहेगा तो ये वित्त चाहिए कर्म करने के लिए वित्त चाहिए तो उसमें शरीर पार्टो भी चाहिए शरीर में पटुता चाहिए सभी जगह इसकी जो होती है एक हमको बहुत पहले महात्मा मिले बड़े अच्छे तांत्रिक थे उनके गुरुजी बहुत जो है के तांत्रिक थे ऐसा वो बताते वो कहते थे कि गुरुजी ने हमको भेजा है कि सभी जितने शक्तिपीठ हैं वहां कोई न कोई यंत्र कहीं न कहीं छिपा हुआ रखा है उसको खोज करके तुम ले आओ नोट कर बड़ा अच्छा विद्वान उसका तो अंगूठा जो है वो ये कटा हुआ था तो हमने था कर, कहा कि जो है वह गुरुजी ने जब देखा कि ये ये सकाम उपासना में जो है तंत्रों में विशेष रूप में लग जाएगा तो ये एक दिन क्या क्या काट गया है और उसका अधिकारी नहीं रहा तो अब जो है वह मोक्षार्थी बनाने के लिए उन्होंने हमारे प्रवृत्ति को जो है उसको तोड़ने के लिए अंगोठा तोड़ दिया अब बताओ ये दया है कि ये जो है अन्याय है क्या है अब इसको विचार कर देती जब उन्होंने देखा कि मेरा मन बहुत उसी में जाता है कि ये अनुष्ठान करके मैं ये सिद्धि प्राप्त तो करूंगा ये अनुष्ठान करके ये सिद्धि प्राप्त तो करूंगा ये अनुष्ठान करके उन्होंने तो, तो दिया, कह दिया कि अब तुमको जो है दिन नहीं मिल सकता है अनधिकारी हो गया तो कर्म है वो वो कर्म विशेष है अब कर्म विशेष है तो उसमें अनधिकारी हो गया तुमसे असली हो ऐसी विलक्षण होती है अपने महाराज एक बात कहा करते थे था वो कहीं मिला होगा उनको या ये बात कहते थे वो कहते थे जो तंबाकू खाता है उसको मंत्र सिद्धि नहीं होती सकती मैंने शुद्ध शास्त्रीय मंत्र सिद्धि नहीं होती ऐसा जो है वह जैसे जो है वह भूत प्रेत इत्यादि मंत्र की सिद्धि भले हो जाए और जो सात्विक मंत्र है तो सात्विक मंत्र की सिद्धि तम्बाकू खाने वाले को नहीं ऐसा कहा करते हैं लिखा है ने? ऐसा लिखा है कि ऐसा वाक्य मिलता है जैसा ही वाक्य वो तो अलग है वो ये बात कई बार थे कि उसको मंत्र सिद्धि नहीं ऐसी इन चीजों में इसी व्यवधान पड़ता ना इसीलिए तो लोगों की सिद्धि नहीं होती ना एक एक चीज की जो तो महात्मा ने हमको बताया कि हमारा अंगूठा इसलिए काट दिया गुरु जी ने हमको ये सिद्धि की चक्कर बड़ा मन में घूम गुं, घूमता रहता था उन्होंने काट दिया कहा कि जारे को ये, ये सब काम देगा नहीं महात्मा बहुत विकांत शर्मा जी देखो शुद्धानंद जो है शुद्धानंद तो ये कहा कि ये जो विधि प्रतिषेत लक्षण कृष्ण से प्रकाश ने प्रवरते ब्राह्मण उपयुक्तम और निवृत्त लक्षण से जो वेदार्थ से प्रकाशने अत ऊर्धव्य उपयुक्त अब जो आनंद गिरी इसी बात को कह रहे हैं शरीर सा, पाटम एक हो गया गो भू हिरण्यादि साधन संपत्ति गौ भूमि सोना आदि ये जो है वह यही संपत्ति अपने यहां थी मुख्य रूप में गौ संपत्ति होती थी भूमि संपत्ति है हिरण आदि संपत्ति है ये मानुष वित्त है इसका नाम होता है मानुष वित्त कर्म के लिए मानुष वित्त अपेक्षित इसलिए वित्तम में साथ कर्म कर वित्त अपने को होने